सहायता से व्यक्त जगत का सुख लेंगे इसी इच्छा के रहने से शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ा तो अनेक इच्छाओं से बद्ध होकर हम सब लोग जन्मे हैं सफलता का अर्थ क्या है कि सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जन्म मरण की बाध्यता को तोड़ दे बाध्य न होना पड़े फिर सफलता तो का अर्थ क्या है कि रस का जो मूल स्रोत है जो प्रेम रस जीवन का मूल स्रोत है उससे विमुख होकर अनेक प्रकार की अतृप्ति और नीरसता में बंधे हुए हम पैदा हुए हैं और उसी निरसता से पीड़ित होकर संसार में जहां तहा घूमते फिरते हैं भटकते फिरते हैं कहाँ रस मिले कहाँ तृप्ति मिले यह जो अपनी दशा है इस दशा को मिटा लेना इस जीवन की सफलता है यह दशा कैसे मिटती है तो जीवन का जो मूल स्त्रोप है रस का जो अनंत सागर है उससे हम विमुख हो गए हैं तो इस विमुखता का नाश कर ले क्या कर ले की उस जीवन के अनंत स्रोत और मधुर रस के अनंत सागर से अपने हृदय के भाव को जोड़ लें तो प्रेम भाव को परमात्मा से जोड़ लेने से जन्म जन्म की नीरसता का नाश हो जाता है और नीरसता का नाश हो जाना मानव जीवन की सफलता है जन्म मरण की बाध्यता खत्म हो जाए हम जन्म लेने के लिए और मरने के लिए बाध्य न रह जाएं, और और नीरसता का नाश हो जाए तो हम कहेंगे कि मानव जीवन सफल हो गया जिसने सब प्रकार की इच्छाओं का नाश कर दिया सब प्रकार की तृप्ति का अंत कर दिया वे स्वयं अपने आप में कम स्वाधीन हो जाते हैं कम स्वाधीन हो जाते हैं किसी प्रकार की पराधीनता उनके जीवन में शेष नहीं रहती है एक संत एक बार बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखो भाई किसी व्यक्ति को पकड़ करके के दो तो बंधुआ जो हो जाता है वो एक ही जगह पर बंध जाता है फिक्स हो जाता है किसी खंबे से पकड़ के बांध दो किसी भी चीज से पकड़ के आदमी को बांध दो तो बाहर का जो बंधन है वो आदमी को चलने फिरने से रोक देता है तो आदमी जहाँ बंधा है वहीं खड़ा रह जाएगा लेकिन विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से बंधा हुआ व्यक्ति जो है वो तो बहुत दौड़ता है तो कहने के लिए हम बद्ध हैं किस बद्ध हैं अपनी ही अतृप्त वासनाओं से बद्ध हो गए हैं अपनी ही कामनाओं से बद्ध हो गए हैं और बद्ध होने का परिणाम क्या है कि हम अत्यंत गतिशील हो गए हैं अभी कहा अभी अब किससे मिले कहाँ जाएं, क्या करें कैसे करें और एक बात मन की पूरी हुई तो दस बात उसकी जगह पर पैदा हो गई तुम्हारा जी कहते हैं कि देखो भैया विचार करो तुम रहे जहाँ से तहाँ मुझे मुझे ऐसा रहन सहन चाहिए मुझे ऐसे संगी साथी चाहिए मुझे ऐसी संतान चाहिए मुझे ऐसा मकान चाहिए मुझे ऐसा पद चाहिए तो बड़े दौड़ रहे थे तो बहुत दौड़ लगा करके बड़ी शक्ति खर्च करके अगर तुमने कुछ पाया तो पानी के बाद स्थिरता नहीं है जितना पाया उससे अधिक पाने की कामना पैदा हो गई तो दौड़ की दौड़ ही शेष रही तुम्हारा मूल्य कुछ बढ़ा नहीं और कभी कभी हिसाब बताते तो कहते कि पचहत्तर बटा सौ लिखो चाहे तीन बटे 4 लिखो कोई फर्क नहीं होता है तो 3 बटे चार को पचहत्तर बटे सौ बना दो तो उसका मूल्य कुछ बढ़ा नहीं फिगर देखने में बड़ा बड़ा दिखाई देने लग गया तो यही हालत जन्मे थे तो अनेक प्रकार की इच्छाओं में बद्ध थे ऐसा मैं दावे के साथ इसलिए करती हूँ कि इस प्रकृति के विधान को मैं मानती हूँ और आप भी विचार करेंगे तो मानना ही पड़ेगा कि अगर इच्छाएँ शेष न रही होती तो जन्म लेने की बाध्यता खत्म हो गई होती तो शरीर धारण करना पड़ा है इसी से यह प्रमाणित तो होता है की वासना शेष रह गई थी तो उससे बद्ध हो करके हम जन्मे और अब देखिए कि जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हम लोगों ने बिता लिया कुछ इच्छाओं की पूर्ति में कुछ उसका सुख भोगने में कुछ इच्छाओं की अपूर्ति का छोर और दुख भोगने में बहुत बड़ा समय निकल गया तो इतना समय जो मैंने धरती पर रह करके निकाला स्थान लिया आकाश में अवकाश लिया प्रकृति से सब सतियां ली यह सब लेकर के हमने समय बिताया यहाँ तो उसके परिणाम से अपने में कोई विशेषता आ गई क्या ऐसा सोच करके देखिए तो मालूम होगा कि जिस मनुष्य ने मानव जीवन को साधक कहकर स्वीकार किया साधना के लिए मिला है यह जीवन ऐसा स्वीकार किया और इस स्वीकृति के फल स्वरूप इच्छाओं वासनाओं का त्याग किया तो उन्होंने तो जीवन का फल पा लिया और जिनकी दृष्टि इस बात पर नहीं गई उनका क्या हाल है ऐसा सोचिए तो उनका हाल ऐसा है कि जब जन्मे थे उस समय जितनी शक्ति जितनी चेतना जितनी जागृति उनमें थी इच्छा पूर्ति के फेर में पढ़ करके उनकी शक्तियाँ और थोड़ी शिथिल हो गयी तो शक्तिहीनता आ गई और इच्छाओं की वृद्धि हो गई। तो 65 वर्ष की उम्र जो इस धरती पर बिता लिया मैंने उसके परिणाम स्वरूप मेरा कुछ विकास हुआ कि ह्रास हुआ क्या कहेंगे स ही हुआ अगर मनुष्य होकर मैंने अपने को साधक नहीं स्वीकार किया तो ह्रास हुआ क्या हुआ तो जन्मे थे तो पूर्वकृत कर्मों के आधार पर जितनी इच्छाएं हमारे साथ घिरी हुई थी उनके प्रभाव में हम बंधे हुए थे अब अब साठ पैंसठ वर्ष का समय इस भर्ती पर इच्छाओं की पूर्ति में बिताया मैंने तो वे थोड़ी और घनीभूत हो गयी तो जड़ता का थोड़ा और गाढ़ा हो गया मनुष्यता से हम और थोड़े पीछे हट गए तो उन्नति तो नहीं हुई शांति तो नहीं मिली इच्छाएं जितनी जितनी बढ़ती चली जाती हैं, मनुष्य की जीवन की शांति उतनी घटती चली जाती है आप कहेंगे कि तो क्या करें इच्छाओं के न रहने पर तो जीवन ही क्या होगा और हमारे साथ के लोग कहते हैं सुना है मैंने पता नहीं आपके भीतर ऐसा प्रश्न उठता है कि नहीं लेकिन मैंने सुना है कि भाई इच्छाएं तो होती हैं तो बहुत प्रकार की उन्नति होती है और इच्छाएं नहीं रहेंगी तो जगत में क्या करेंगे हम कैसे करेंगे उन्नति कैसे होगी जीवन क्या रहेगा ऐसा भ्रम लोगों को होता है लेकिन इस भ्रम का निराकरण हमें करना ही पड़ेगा और वो किस दृष्टि से कि भाई इच्छाओं की पूर्ति के पीछे हम लोग दौड़ते क्यों हैं? तो इसलिए दौड़ते हैं कि भीतर भीतर अपने को मालूम होता है कि इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा ठीक है ना? मन में कोई बात उठी तो उस तो बात तो तो तो तो तो तो की पूर्ति के पीछे हम क्यों पढ़ते हैं? जिसको जिसको हम अपने बराबर का नहीं समझते हैं उससे भी मीठी मीठी बात करनी पड़ती है अपने मन की इच्छा को पूरी करवाने के लिए तो मूल्य अपना बढ़ता है कि घटता है जी घटता है ना? तो मूल्य घटा अपना क्यों इसको मैंने पसंद क्यों किया अपना मूल्य घटाना क्यों पसंद किया तो इसलिए पसंद किया है कि भीतर अपने एक बात बैठी है क्या बैठी है कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो अपने को बड़ा सुख मिलेगा तो सच पूछिए तो सुख के कारण से हम इच्छाओं को अपने में रखना पसंद करते हैं और जब वह सुख नहीं मिलता है इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और पूरी होने के बाद भी नई नई इच्छाओं की उत्पत्ति से मस्तिष्क में जब एक प्रकार का टेंशन बना ही रह जाता है तनाव एक बना ही रह जाता है भीतर भीतर अतृप्ति की पीड़ा रह ही जाती है तो व्यक्ति सतीत होने के कारण विवेक युक्त होने के कारण इस दिशा में विचार करने लग जाता है कि अच्छा इस प्रकार का सुख तो मैंने अनेक बार लिया लेकिन सुख लेने की इच्छा तो खत्म नहीं हुई इस प्रकार की सुखद परिस्थिति में हमने बहुत समय बिताया लेकिन उससे मुझको संतुष्टि तो नहीं हुई तो जहाँ उसके भीतर विवेक के प्रकाश में अपनी दशा का दर्शन हुआ नहीं कि उसमें चेतना आ जाती है सजग हो जाता है व्यक्ति सावधान हो करके अपने संबंध में विचार करने लग जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा करने से वह जीवन मिलेगा और जैसे जैसे वह विचार करता जाता है निज निज विवेक का आदर करता जाता है जीवन की घटनाओं से अपने लिए पाठ लेना आरंभ कर देता है उसे दिखाई देने लग जाता है कि क्या सत है क्या असत है क्या त्याज्य है क्या ग्राह्य है इस बात का उसको पता चलने लग जाता है मानव जीवन का आरंभ हो, हो जाता है विकास का आरंभ हो जाता है इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार कर लेनी चाहिए कि अनेक जन्म बिता चुके तो क्या और इस जन्म के भी बहुत सा बहुत से वर्ष निकल गए तो क्या अगर इच्छाओं की पूर्ति के सुख को सामने रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी जीवन सफल नहीं होगा तो क्या करना चाहिए तो इस विषय पर विचार करना चाहिए कि अगर इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ी थोड़ी देर का सुख मालूम होता है तो इच्छाओं की निवृत्ति की शांति का जीवन भी तो देखो तब यह भ्रम निकल जाएगा कि हम कामनाओं से प्रेरित नहीं रहेंगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा अरे भाई दुनिया का काम निष्काम पुरुषों से हुआ कि कामनाओं से प्रेरित लोगों से हुआ निष्काम पुरुषों से हुआ जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख की कामनाओं को तिलांजलि दे दी वे दुखी वर्ग के काम आए जिन्होंने सब प्रकार की सुख की वार्थनाओं का त्याग कर दिया वे दुखी जनों के काम आए तो अगर जगत को ही हम सत्य माने भौतिकवादी कोण से यह भी जीवन का एक दर्शन है तो विश्व जीवन के साथ अपने को मिलाना पसंद करो व्यक्तिगत सुख की कामना रख करके ऐसा नहीं कर सकते तो जीवन ऊंचा उठता है कामना पूर्ति के सुख से नहीं कामना निवृत्ति की शांति से लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा कर दो इस तरह की बात सुनने में आती है और हमारे सोच विचार करने वाले क्या कहते हैं कि ऐसा इंतजाम होना ही चाहिए कि सब किसी को आराम देह मकान मिल जाए रहने के लिए तो ऐसा संभव ही नहीं है प्रकृति ने व्यक्तिगत भिन्नता का ऐसा तथ्य मिलाया है हमारे आपके जीवन के साथ कि सब किसी को समान परिस्थिति समान योग्यता समान बुद्धि दे ही नहीं सकते तो बाहर से समानता तो कर ही नहीं सकते और मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के महत्वपूर्ण जीवन को कितना नीचे उतारना है कि उसके संबंध में हम ये कहें कि लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा करना हो तो बढ़िया मकान बना दो तो आदमी का स्टैंडर्ड मकान से ऊंचा हो सकेगा तो मकान का मूल्य अधिक हो गया कि आदमी का हुआ आदमी का हुआ और मकान बहुत बढ़िया हो और उसमें रहने वाला पागल हो तो स्टैंडर्ड बढ़िया हो गया उमाराज कहते हैं कि भाई सड़कें बढ़िया बना दो और चलने वाला मनुष्य न हो तो देखो उस समाज का क्या हाल है और टेबल पर बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार कर दो सबके लिए तुम्हारे बस में नहीं है कि कर सकोगे लेकिन तुम्हारी कल्पना के अनुसार हम कह देते हैं की तो कर लो सबके लिए और खाने वाले का डाइजेशन ही काम न करता हो पाचन क्रिया ही ठीक में चलती हो वो तो कर लो स्टैंडर्ड सबका बराबर नहीं हो सकता है मनुष्य क्या जो उसके जीवन का मूल्यांकन जड़ जगत की वस्तुओं से किया जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा होता है उसके भीतर में विद्यमान मनुष्यता के विकसित होने ऐसी भीतर में सबसे पहला तत्व क्या है जो कि जो कि बाह्य जगत में मिल ही नहीं सकता वह तत्व है शांति का तत्व है। तो एक मनुष्य जो अपने आप में ही सिर शांति की अनुभूति में मस्त है उसके जीवन के स्तर को आप ऊंचा कहेंगे कि एक मनुष्य जो चारों ओर से सुख सामग्री से घिरा हुआ भीतर भीतर बेचैन बैठा है किसका तो स्तर ऊंचा कहेंगे? वो परम शांत है इस दृष्टि से अपने लोगों को जीवन के संबंध में विचार करना चाहिए और सचमुच मनुष्य के जीवन का सही मूल्यांकन करना हमें आ जाता तो बाहरी विषमताएं और संघर्ष खत्म हो जाते क्योंकि शांति के सभी अधिकारी हैं परम प्रेम के सभी अधिकारी हैं। अनंत आनंद, आनंद के सभी अधिकारी हैं कोई ऐसा नहीं है जो उस आंतरिक जीवन के अधिकार से वंचित रखकर इस दुनिया में भेजा गया हो कोई ऐसा नहीं है तो आप अपने जीवन दाता जन्मदाता के मंगल में विधान में श्रद्धा रखकर जीवन के प्रति विचार करिए तो बड़ा ही आनंद आएगा बहुत बल मिलेगा यह भ्रम हम लोगों को अपने में से निकाल देना चाहिए कि कामनाओं के बिना उन्नति नहीं होती है कामनाए किसको कहते है अप्राप्त की इच्छा को जो प्राप्त है उसके सदुपयोग को साधन कहते हैं शरीर में जितना बल मिला है उस बल का सदुपयोग निर्बलों की सहायता में करो तो यह कामना नहीं कहलाती है ये साधना कहलाती है अपने पास धन मिला है तो धन का सदुपयोग समाज की सेवा में करो तो सदुपयोग की योजना बनाना ये कामना नहीं कहलाती है ये साधना कहलाती है और जितना मिला है उससे और अधिक मिल जाए इस ये ये अप्राप्त की इच्छा ये कामना कहलाती है तो जो प्राप्त है उसका सदुपयोग साधन है और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए ललचते रहना चिंतित रहना ये कामना है प्राप्त का सदुपयोग करना साधन है और अप्राप्त की इच्छा में फंसे रहना बंधन है तो प्राप्त के सदुपयोग से बंधन से मुक्ति मिलती है और अप्राप्त की कामना में फंसे रहो तो बंधन मिलता है ये ऐसा जोरदार सक्य है मानव के जीवन का की कि इसकी अवहेलना करके किसी भी जप तप से शांति मिल जाती हो मुक्ति मिल जाती हो भक्ति मिल जाती हो ऐसी संभावना नहीं है तो एक कदम हुआ अगर अगर हम लोगों को मानव जीवन को सफल बनाना है तो आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, कोई कोई गृहवासी है कोई समाज सेवक है कोई उपार्जन करने वाला है और कोई वितरण करने वाला है ऐसी ऐसी मान्यताएं लेकर के अभी हम लोग हैं तो हमारी इसी परिस्थिति में से ही जीवन मुक्ति की साधना निकलेगी ठीक है ना अगर मैं विशेष प्रकार की परिस्थिति आपके सामने रख दूँ और कहूं कि ऐसी परिस्थिति पहले बनाओ तो जीवन मुक्ति की साधना में बताऊं तो आप जैसा चाहेंगे वैसी परिस्थिति बना लेंगे ये नहीं बनाएंगे अगर वैसी परिस्थिति नहीं बनाएंगे तो उसका मतलब है कि जीवन मुक्ति से आप वंचित रहेंगे तो सत्य का विधान ऐसा नहीं है जगत का विधान तो ऐसा है कि ऐसी परिस्थिति होगी तो ये काम होगा लेकिन सत्य का विधान ऐसा नहीं है उसमें किसी प्रकार की परिस्थिति अपेक्षित नहीं है उसमें काल अपेक्षित नहीं है उसमें योग्यता और सामर्थ्य अपेक्षित नहीं है योग्यता से सामर्थ्य से परिस्थितियों से सत्य नहीं मिला करता ये ये योग्यताएं, परिस्थितियाँ सामर्थ्य ये सब शरीरों के साथ जगत में आती हैं और शरीरों के साथ जगत में खत्म होती है तो इनके आधार आरोप सत्य नहीं ठहरता इसलिए हम सभी भाई बहन यदि मुक्ति की साधना करना चाहते हैं तो आज जिस दशा में हम लोग सत्य की चर्चा सुनने बैठे हैं उसी दशा में से कदम उठाना पड़ेगा तो वो कौन सा कदम होगा जो कि मुड़ मुड़ाए बिना वेश बदले बिना घर छोड़े बिना दुकान बंद किए बिना वो कौन सा कदम होगा जो आज हम उठा सकते है बाल बच्चों का लालन पालन छोड़े बिना रोटी बनाना छोड़े बिना वृद्ध माता पिता की सेवा छोड़े बिना वो कौन सा कदम है जो हम गृहवासी समाज सेवी गृह त्यागी समान रूप ऐसी उठा सकते हैं तो वो एक ही बात है कि आज शरीर और संसार के संबंध से जो कुछ अपने को मिला हुआ सा प्रतीत होता है मिला हुआ है नहीं मिला हुआ होता तो बिछुड़ता नहीं तो जो मिला हुआ सा प्रतीत होता है प्रतीत ही शब्द का प्रयोग मैं कर रही हूँ प्राप्ति का नहीं जो प्राप्त होता है वो छूटता नहीं है तो जो कुछ अपने आसपास दिखाई दे रहा है वो मिला हुआ सा प्रतीत हो रहा है तो जो मिला हुआ सा प्रतीत हो रहा है उसका सदुपयोग करना जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा में लगाना अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचि पूर्ति को जीवन में स्थान न देना ये कदम है जो हर गृहवासी दुकानदार व्यापारी राजनैतिक शासक चिकित्सक शिक्षक माताएं भाई सभी अपने को अपनी बंधी हुई दशा से मुक्त करने के लिए ये पहला कदम सभी उठा सकते हैं। तो आरंभ कहां से किया हमने आरंभ किया यहां से कि अपनी ही अतृप्त इच्छाओं से बंधे हुए हम लोग इस दुनिया में शरीर धारण करने को बाध्य हुए हैं। अपनी इच्छाओं से बंधे हुए तो जीवन मुक्ति का उपाय क्या है तो इच्छाओं की निवृत्ति इच्छाओं की निवृत्ति कैसे होगी तो विवेक के प्रकाश में इस वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य को स्वीकार कर लो क्या स्वीकार कर लो अनेक बार इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी लेकिन अविनाशी जीवन नहीं मिला अनेक बार इच्छाओं की पूर्ति का सुख भोग चुके परंतु अमर जीवन नहीं मिला रस स्वरूप परमात्मा के मधुर प्रेम का स्वाद नहीं मिला ये मेरे कहने से आप मानते हैं कि अपने द्वारा जानते हैं ये अपने द्वारा जानते हैं तो देखिए इसके विपरीत कोई बात होगी तो मेरा दोष मत लगा ना होगी नहीं कोई विपरीत बात ये ऐसा सत्य है त्रिकाला बाध्य है सत्युग में यही था द्वापर में त्रेता में यही था द्वापर में यही था कलयुग में भी यही है किसी युग के प्रभाव से सत्य बदलता नहीं है तो अपनी ही इच्छाओं के फेर में पढ़ करके शरीर धारण करके सुख दुख भोगने के लिए हम बंधे हुए थे अब जीवन मुक्ति का प्रश्न सामने आया तो अनुभवी संत ने अधिकार पूर्वक इस बात को हमारे सामने रख दिया कि भैया तुम जन्मे हो जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार लेकर अप्राप्त की कामना में बंधे हैं और प्राप्त के दुरुपयोग में बंधे हैं बहुत जोरदार सत्य है मानव जीवन के भौतिक स्तर का सत्य है क्योंकि तन और मन का व्यापार है ना इच्छाओं का तो तन और मन भौतिक तत्व हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो प्राप्त के दुरुपयोग में व्यक्ति बंध जाता है अप्राप्त की कामनाओं में बंध जाता है जीवन मुक्ति का आनंद जिसको चाहिए उसको इन दोनों ही भूलों को मिटा देना पड़ेगा एक बार मेरे पास बहुत सा काम आ गया जो मैं ठीक प्रकार से कर नहीं सकती थी और समय पर खत्म करने के लिए ज्यो क्यों करना था तो स्वामी जी महाराज से मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए साधक की दृष्टि से तो कहने लगे कि तुम्हारा काम तुम जानो लेकिन सच्ची बात जो है वो मैं बताता हूँ कि अगर काम करने में गलती रह गई तो करने का राग नहीं मिटेगा जीवन तो मुक्त पुरुषों की लाइन में से तो नाम कट गया इतनी सूक्ष्मता से जीवन के इस वैज्ञानिक सत्य पर हम कभी दृष्टि डालते नहीं है और आँख बंद करके समाधि का आनंद लेना चाहते हैं तो ये भी जाता है वो भी जाता है सरजोगाई तो के जीवन का प्रसंग है तो विवाह हो गया था और 11 वर्ष की उम्र में उनका गौना होने वाला था बारात आने वाली थी सखी सहेलियां छोटी गूझ रही हैं, श्रृंगार कर रही है दुल्हन बनाएंगी ससुराल विदा करेंगी सड़क से होकर के कोई संत जा रहे थे सहजोबाई पर उनकी दृष्टि पड़ी आए नहीं उपदेश नहीं दिया प्रवचन का इंतजाम नहीं था सड़क ऐसी जा रहे है संत और उस लड़की को देख करके उनको लगा होगा की इसमें कुछ है तो गाते गाते सड़क से निकल गए छड़क सुहाग के कारण क्या गुथावती मांग जैसे कुछ कुछ शब्द कह कर करके चले गए और सहजोबाई ने सुन लिया सुन करके उनके ध्यान में आ गया कि सच्ची बात तो है आदमी के लगन में छड़क सुहाग के लिए जिंदगी कौन लगाए बस शाम हुई बारात आने से पहले सहजोबाई गायब हो गई, मिली ही नहीं फिर और बड़ी उच्च कोटि की भी महिला ज्ञानवती महिला प्रभु प्रेम की प्रतीक बन गई तो ऐसा कैसे हुआ उदाहरण इसलिए मैं रख रही हूँ कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण सुने हैं कि किसी संत के मुख से वचन निकला और कह रहे हैं किसी और को सुन लिया किसी और ने तो जिसको सुना रहे हैं उसकी समझ में नहीं आया और राहगीर की समझ में आ गया तो उसका काम बन गया ऐसा हुआ है होता रहा है इसी आधार पर मैं कहती हूँ कि हम सभी भाई बहन जो सत्संग में प्रेम रखते हैं, सुनने के लिए अपने को तैयार रखते हैं, तो उनको इस बात को भी मानना चाहिए कि इसी वर्तमान क्षण में आज अगर आप कदम नहीं उठाते हैं तो फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या ठिकाना है मानव जीवन का दूसरा नाम साधक जीवन भी है तो महाराज जी ने तो ऐसा माना है कि बनाने वाले ने तुमको साधक रूप से ही बनाया ऐसा कभी मत सोचना कि कोई गुरु मिलेगा मंत्र दीक्षा देगा तब हम साधक बनेंगे कि किसी प्रकार की विशेष अपने में विधि विधान अपनाएंगे तो साधक बनेंगे ऐसी बात नहीं है विवेक का प्रकाश तुम्हारे भीतर है और उसी में देख देख करके आप मेरी बातों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं निज विवेक के प्रकाश में ही चेष्टा कर रहे हैं और मैं जब कहती हूँ कि ऐसा है कि नहीं है तो मेरे कहने से मेरी खातिर में आप हाँ नहीं कर रहे हैं निधि विवेक के प्रकाश में भीतर से आपको गवाही मिलती है की हाँ बात तो ठीक है तब आप सिर हिलाते हैं कि हाँ ठीक है तो वो गुरु तो अपने पास विद्यमान है ना आज से उसका आदर आरंभ करो तो आज से ही जीवन मुक्ति के अधिकारी आप अपने को अनुभव करेंगे अभी तक तो बनाने वाले ने बना दिया उनकी योजना इसी के लायक है सब ठीक ठाक है लेकिन अपने को बड़ा डर लगता है जीवन मुक्ति शब्द सुन के ये तो बहुत बड़ी चीज है हम तो संसारी हैं तो संसारी जो कि अपनी इच्छाओं में बंधा हुआ है उसके लिए जीवन मुक्ति का प्रोग्राम नहीं है तो क्या जीवन मुक्त पुरुषों को मुक्ति चाहिए भाई तो जो बीमार है उसी के लिए ना अस्पताल है जो रोग से पीड़ित है उसी के लिए ना औषधि है तो इस दृष्टि से भी हम सभी जीवन मुक्ति के पथ पर कदम बढ़ाने के अधिकारी हैं कि नहीं है और कहां से शुरू करेंगे कपड़ा बदलेंगे कोई बात नहीं है कपड़ा तो शरीर के भी ऊपर है हमारे तक कहां से पहुंचेगा? सीट बदलेंगे तो सीट भी शरीर से भी बाहर है वो हमारे पास कहां से पहुंचेगा? हमारे पास क्या पहुंच गया हमारे पास अप्राप्त की कामना का दोष पहुंच गया हमारे पास प्राप्त के दुरुपयोग का दुष्परिणाम पहुंच गया उसी में हम बन गए तो आज यदि अपने ही द्वारा अशांति को मिटा करके परम शांति में विश्राम लेने की अभिलाषा आपकी है तो प्रयोग करके देखिए कि प्राप्त का दुरुपयोग करेंगे नहीं और अप्राप्त के चिंतन में फंसेगे नहीं केवल दो बातें अगर इतना ही हम स्वीकार कर सके तो बड़ी शांति मिलेगी और जिसको भीतर से शांति मिल जाती है उसकी दृष्टि में त्रिभुवन का वैभव धूल के समान हो जाता है फिर उसके आगे कुछ नहीं मनुष्य इतने ऊंचे तत्व से बना है कि एक बार उसको निज स्वरूप की याद आ गई तो फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए और महाराज जी ने हम लोगों को बताया था कि जिन महापुरुष ने स्वामी महाराज को ईश्वर समर्पण की साधना बताई और जिन्होंने सन्यास दे करके उनको दीक्षित किया उन महापुरुष ने सन्यास देने के बाद उनको छोड़ करके जा, जाते समय वचन सुनाया ऐसा नहीं कि शिष्य बनाया तो उसको गले में बांध करके रखे सो तो नहीं महापुरुष थे वीतराग पुरुष थे सुपात्र देखा और बीज डाल दिया और डाल करके चले गए तो जाते समय कह के गए कि देखो बेटा अगर तुम अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहोगे अच्छा हो जाओगे तो खूखार शेर तुमको गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेगा और ये प्रकृति के वनस्पति तुम्हें फल फूल देने के लिए लालायित रहेंगे तो ऐसा ऐसी सलाह दे करके वे पुरुष गले गए और अपनी स्वरचित एक एक पंक्ति सुना दी और ये सुना दिया कि जीते जी मर जाए अमर हो जावे जो दिल देवे सो दिलवर को पावे समझी महाराज अपने गुरु की वाणी सुनाते थे हम लोगो को जीते जी मर जाए अमर हो जावे जो दिल देवे जो दिलवर को पावे तो ज्ञान पंथ की सिद्धि और प्रेम पंथ की सिद्धि इन दो वाक्यों से हो जाती है जीते जी मर जाने का अर्थ क्या है कि अपनी अतृप्त वासनाओं का त्याग कर देना तो जो कुछ नहीं चाहता है उसके अहम का नाश हो जाता है अमरत्व से उसकी अभिन्नता हो जाती है और जो भौतिक जगत के सुख भोग को और अमर जीवन की स्वाधीनता को उस परम प्रेमास पद आरोप नोछावर कर देता है वो उनका प्रेमास पद बन जाता है फिर दोहराती हूँ मैं इस वाक्य को फिर सुनिए जो भौतिक जगत के सुख भोग की वार्पना को और अलौकिक जगत की स्वाधीनता के आनंद को उस परम प्रेमास्पद पर समर्पित कर देता है वो उनका प्रेमास्पद बन जाता है अभी तो अपने लोगों के लिए उनकी याद ही दुर्लभ हो, हो रही है फेस्ट आकर करके हैरान है आंख बंद करें कि कान बंद करें कि कमरा बंद करें कि कौन सा सहारा ले कौन सा ग्रंथ पढ़े कि कहाँ जाए कि क्या करे इसलिए भाई क्यों हैरान हो तो क्या बताएं भगवान की याद निरंतर नहीं रहती है बड़ा दुख है ईश्वर में विश्वास करने वालों के लिए मुसीबत हो गई है कि भगवान की याद बनी रहे बनी नहीं रहती बिखर जाती है छूट जाती है तो आज हम लोगों के लिए उनकी याद कठिन हो गई है जो एक पल के लिए भी हमारा साथ छोड़ते नहीं है उनकी याद कठिन हो गई है और स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज ने एक एक अचूक और सदी बता दी और क्या कह दिया कि जो दिल देवे सो तो दिलवर को पावे तो दिल दे दो और दिलवर को पो उसका अर्थ निकलता है कि जो संसार के सुख भोगों को और और परलोक की स्वाधीनता को उस परम प्रेमाश पद पर न्यूछावर कर देता है वो उनको पा लेता है और उनको पा लेने का अर्थ क्या है कि वे इतने रसिक हैं और प्रेम तत्व को इतना अधिक पसंद करते हैं कि मनुष्य जो इतनी बहादुरी कर लेता है कि संसार का सुख भोग भी मुझको नहीं चाहिए और अमर जीवन की स्वाधीनता भी मुझको नहीं चाहिए प्यारे अब इस खिलौने से तुम खेलो तो इतनी बहादुरी हम लोग करेंगे तो वे इतने उदार हैं कि वे ऐसे भक्त के दास होकर रहना पसंद करते हैं उसकी सेवा करना पसंद करते हैं उसको अपना प्रेमास्पद बना करके उसकी आराधना पसंद करते हैं और क्या क्या पसंद करते हैं और उनके हृदय का आनंद किस प्रकार ऐसे साधक जन के जीवन से संसार में फैलता रहता है कि उस स्पर्श को पशु पक्षी भी अनुभव करते हैं वनस्पति भी अनुभव करते हैं और और विवेक के विवेकवान मनुष्य ने अनुभव किया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा भी उदाहरण जगत में है इतना अच्छा लगता है मुझे खूब आनंद आ जाता है भरतलाल जी जा रहे हैं चित्रकूट परम प्रेमास्पद प्रभु के चरणों के दर्शन के लिए तो अपने में कुछ है ही नहीं अपनी कोई कामना ही नहीं अपना कोई काम ही नहीं और बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से समझाया तो शपथ लेकर कहते हैं कि मैं क्या बताऊं मेरा मेरे संसार में मेरी बदनामी हो गई इसका भी मुझे भय नहीं है और मेरा प्रलोक बिगड़ जाए इसकी भी मुझे चिंता नहीं है मेरे कारण से मेरे प्यारे नंगे पाँव बन तो में भटक रहे हैं एक उदाह भूख न बासर नींद न राती उसी ज्वाला से मैं चल रहा हूं तो कोई बात ही नहीं जा रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए पशु तो प्रियतम की पीड़ा सहन नहीं हो रही है तो ऐसा वहाँ पर है कि उनके भीतर से प्रभु प्रेम की लहर उमड़ करके उस वन प्रांत में हवा की लहरियों के साथ फैल जाता है तो वृक्ष के डते हुए पत्ते शांत हो जाते थे नदियों में बहती हुई जल की धाराएं थम जाती थी पक्षी चहना छोड़ करके चुप हो जाते थे गऊ के बच्चे दूध पीते हुए माँ का थन मुख में है लेकिन उनके दूध पीने की गति बंद हो जाती थी वो जी ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति भी है भूतल भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को तुम्हें सोचती रही की ऐसा कैसे हुआ तो उदाहरण मुझे मिल गया सचर सब अचर हो जाते ही उस प्रेम के प्रभाव से उससे ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो जहाँ पशु पक्षियों की वनस्पतियों की गति रुक जाती है वो तो भावग्राही विवेकवान जिसको प्रभु ने अपना ही प्रतिरूप देकर गढ़ा वो नहीं बदलेगा उसके हृदय का ताप नहीं मिटेगा। उसकी नीरसता का नाश नहीं होगा उसमें ईश्वरत्व प्रकाशित नहीं होगा तो इतनी बड़ी महिमा दे करके उस महा महिम ने हम लोगों को दुनिया में भेजा और जब कभी मामूली मामूली बातों से छुब मुख मुद्रा दिखाई देती है किसी की तो मेरा जीत तिलमिला जाता है एकदम हायरे मनुष्य परम प्रेम का अधिकारी होकर सृष्टि के मालिक के प्रेमी होने का अधिकारी होकर इस जर जगत की कुछ वस्तुओं के लिए हृदय को ज्वाला में तपा रहा है बड़ा दुख होता है तो इस बीमारी को तो हम सभी भाई बहनों को इसी वर्तमान में खत्म कर ही देना चाहिए शरीर में रोग आ सकता है कोई बात नहीं लेकिन आप में कितना विश्वास होना चाहिए उस मंगलकारी प्रभु के मंगल में विधान अपने में हमको कितनी स्वाधीनता होना चाहिए एक शरीर के नाच की कौन चिंता करे एक एक बात की अपूर्ति को कौन गिने इतनी निश्चिंतता इतनी निर्भयता इतनी स्वाधीनता हमारे में आ सकती है की आंखों के सामने प्रलय का दृश्य खड़ा हो जाए तब भी हम विचलित न हो इतनी स्थिरता आ सकती है एक संत के पास में बैठी थी देखो कितना अंतर होता है तो चर्चा चल रही थी अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है तो मेरे मुख से केवल इतना शब्द निकला कि अब यहाँ के बाद मुझे उल्लासनगर जाना है बंबई के पास चालीस मील की दूरी आरोप उल्लासनगर एक बस्ती है मानव सेवा संघ की बहुत पुरानी शाखा है वहाँ बहुत से सदस्य हैं और बड़े उत्साह से समारोह करते हैं तो वहीं जाना था मुझे उन्होंने पूछा कि इसके बाद कहाँ है तो मैंने कहा उल्लास तो मेरे मुख से निकला उल्लासनगर जाना है उल्लासनगर आह प्रभु मिलन का उल्लास उल्लास कितना मधुर नाम है कितना मीठा है उल्लास तो मुझको जाना था उल्लासनगर मेरे भीतर वो स्पंदन नहीं हो रहा था उन्होंने सुना कि देवकी जी उल्लासनगर जा रही हैं। तो उल्लास के उच्चारण से उनके भीतर प्रभु प्रेम का उल्लास भर गया और उसकी मधुरता उनकी वाणी से उनकी दृष्टि से टपकने लग गई बड़ा आ गया हमने कहा इसका मतलब क्या है अब सोच लीजिए एक एक शब्द अगर इस प्रकार से प्रेम के सागर में लहरिया उपजा सकती हैं तो ये संसार प्रभु प्रेम से हमको दूर करने वाला नहीं है वो आंखें नहीं हैं जो हम इनकी इनमें इन उन परम मधुर की मधुरता को देख सकें, वो हृदयशीलता नहीं है कि हम जिस हृदय से उनके बरसते हुए प्रेम को पशु पक्षियों वनस्पतियों की गतियों में अनुभव कर सकें, ऐसी जड़ता मैंने अपने भीतर भर ली थी उस जड़ता के कारण से अनेकों अनेकों वर्ष जीवन के बर्बाद किए प्रभु की कृपा से, संत की कृपा से, उनके मंगल में विधान से, आज भी हमारे आपके सामने उस अनंत जीवन के अनंत रस का मार्ग खुला हुआ है तो इतनी सी बात है कि पसंद कर लो आरंभ करो आरंभ करने में हमारा पुरुषार्थ है पूरा कराने के लिए वे हर प्रकार से ललायिक हैं, तैयार हैं उनकी ओर से कोई कमी नहीं है